श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग काशी में सेवा व्रत जैसा हमने पहले कहा है पौष मास में स्थानांतर निषिद्ध होने के कारण श्री रामकृष्ण देव मार्ग शीर्ष समाप्त होने के दो दिन पहले ही श्याम के काशीपुर उद्यान में चले आए थे कलकत्ते के कोलाहलपूर्ण रास्ते के निकट स्थित श्याम के मकान की अपेक्षा उद्यान के भीतर स्थित यह मकान अधिक बड़ा और सुनसान था उसमें जिधर देखा जाए हरे भरे वृक्ष पुष्पों के उज्ज्वल वर्ण तथा तीर्ण लतादि की हरियाली दृष्टिगोचर होती थी दक्षिणेश्वर काली मंदिर के अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना में उस उद्यान की शोभा नगण्य होने पर भी निरंतर चार मास तक कलकत्ते में रहने के बाद श्री रामकृष्ण देव को यह स्थान रमणीय प्रतीत हुआ उद्यान की खुली वायु में आते ही वे प्रफुल्लित हुए और चारों ओर देखने के लिए आगे बढ़े तदनंतर पर उस बड़े कमरे में आए जो उनके रहने के लिए निर्दिष्ट था दक्षिण के छत पर आए और यहाँ से कुछ देर तक उद्यान की शोभा देखते रहे हम भी समझ सके कि श्री मां भी यह देखकर प्रसन्न हुई थी कि श्याम पुकुर के मकान के सदृश यहाँ बंद तथा संकुचित भाव से नहीं रहना पड़ेगा और श्री रामकृष्ण देव की सेवा दे पहले की तरह यहाँ कर सकेंगे अतः उन दोनों के आनंद से सेवकों का मन भी बहुत प्रफुल्लित हुआ था यह कहने की आवश्यकता नहीं उद्यान भवन में आने के उपरांत जो कुछ छोटी मोटी असुविधाएं पहले पहल दिखाई दी उन्हें दूर करने में कई दिन लग गए इस सब से नाथ सहज ही समझ गए कि श्री रामकृष्ण देव की सेवा का भार जिन लोगों ने स्वेच्छा से ग्रहण किया है संभवतः उन्हें स्वयं चिकित्सकों से घर दूर अवस्थित इस उद्यान भवन में रहना पड़े इसमें जन तथा धन दोनों की पहले से अधिक आवश्यकता होगी अतः यदि पहले से ही इन दोनों बातों पर ध्यान न रखा जाएगा तो सेवा में त्रुटि होना अवश्य है बलराम सुरेंद्र राम गिरीश महेंद्र आदि जो अब तक धन व्यवस्था कर धन व्यवस्था के बारे में ही सोचते आए हैं वे उस विषय में सोच विचार कर कोई उपाय निकाल ही लेंगे किंतु जन के कार्य में जैसे उन्हें ही पहले भी चेष्टा करनी पड़ी थी वैसे ही अब भी करनी होगी इसलिए काशीपुर के उद्यान में अब उन्हें अधिकांश समय बिताना होगा और यदि वे युवक भक्तों का पथ प्रदर्शक न बने तो अभिभावकों के को असंतोष तथा नौकरी और अध्ययन की हानि की आशंका से उनमें से अनेक ही और वैसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि श्री कृष्ण देव के श्याम पुकुर में रहते समय वे जिस प्रकार अपने अपने घर जाकर भोजन आदि कर आते और फिर आकर उनकी सेवा में नियुक्त हो जाते थे यहाँ से वैसा करना संभव नहीं होगा नरेंद्र उस वर्ष कानूनी बी एल की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे अपने अध्ययन तथा रिश्तेदारों से शत्रुतापूर्ण आचरण के कारण उनका कलकत्ते में रहना बहुत आवश्यक था क्योंकि उनके रहने के मकान के बंटवारे के विषय में इन रिश्तेदारों से हाई कोर्ट में मामला चल रहा था परंतु फिर भी गुरु की सेवा के लिए इन बातों को मन से दूर करके उन्होंने यह विचार किया कि कानून की पुस्तकों को काशीपुर उद्यान में ले चलें और अवसर पाने पर जहाँ तक संभव हो वहां अध्ययन करें इस प्रकार सबसे पहले श्री रामकृष्ण देव की सेवा करने के संकल्प के साथ समय समय पर अध्ययन कर उसी साल कानून की परीक्षा देने का विचार भी नरेंद्र नाथ के मन में अब तक दृढ़ ही रहा क्योंकि कोई दूसरा उपाय न देखकर उन्होंने यह निर्णय किया था कि कानून की परीक्षा पास कर कुछ साल तक परिश्रम करके माँ तथा भाइयों के लिए मोटे तौर पर खाने पहनने का प्रबंध कर देंगे और तत्पश्चात गृहस्थी से संबंध तोड़कर भगवान की आराधना में तल्लीन हो जाएंगे किंतु हाँ इस प्रकार का शुभ संकल्प हम में से अनेक ही करते हैं गृहस्थी में कभी कभी डूब जाने पर भी यह सोचकर कि बुरसार्स द्वारा इसमें से निकलकर हम शीघ्र ही शुभ मार्ग में अग्रसर होंगे परंतु वास्तव में गृहस्थी के भवन में पढ़कर कितने व्यक्ति ऐसा करने में समर्थ होते हैं अंत तक उत्तम अधिकारियों में अगुवा होकर तथा श्री रामकृष्ण देव का विशेष अनुग्रह प्राप्त करने में समर्थ होने पर भी नरेंद्र का यह संकल्प संसार के संघर्ष से विध्वस्त तथा विपर्य होकर समय पर कहीं दूसरा रूप तो धारण न कर लेगा पाठक धीरज धरे श्री रामकृष्ण देव की अमोघ इच्छा शक्ति ने नरेंद्र को कहाँ से और किस भाव से लक्ष्य स्थल तक पहुँचाया था इसे हम शीघ्र ही देखेंगे परंतु प्रस्तुत पुस्तक में लेखक द्वारा पूर्ण न हो सकी, इसलिए यह वर्णन यहाँ तक ही रह गया श्री रामकृष्ण देव की सेवा के लिए भक्तगण जो कुछ कर रहे थे उन्हीं की बात हम अब तक कर, कहते आए हैं अतः प्रश्न हो सकता है दक्षिणेश्वर में रहते समय जिन्हें हमने वेद वेदांत के अतीत तत्वों की साक्षात उपलब्धि के साथ छोटे छोटे विषयों तथा हर एक भक्त की पारिवारिक एवं आध्यात्मिक अवस्था के प्रति विशेष ध्यान रखते देखा है वही श्री रामकृष्ण देव इस समय अपने संबंध में कोई चिंता न करके सभी बातों में सदा भक्तों का मुख देखते रहेंगे उत्तर में कहना होगा वे चिरकाल से जिनके मुखापेक्षी होकर रहते थे उन जगत माता के ऊपर ही दृष्टि निबद्ध और पूर्णतया निर्भर होकर वे अभी भी थे और भक्तों जो थोड़ी बहुत सेवा लेते थे वह भी श्री जगदम्बा के इच्छा इच्छानुसार ही है तथा उन्हीं के कल्याण के लिए है यह बात भी वे अच्छी तरह जानते थे उनके जीवन की आख्यायिका कहते हुए हम जितना ही अग्रसर होंगे उतना ही इस विषय का परिचय पाएंगे